अध्याय 25. श्रीमती सरला बाला देवी उद्बोधन मैं उस समय कलकत्ता के 17 नंबर बोस पाड़ा लेन में सिस्टर निवेदिता के स्कूल में पढ़ती थी एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सुधीरा दीदी हम चार पांच लोगों को साथ लेकर मां के घर गई मां पूजा घर में आसन पर बैठी थी कुसुम दीदी एक किताब पढ़ रही थी हम लोगों के प्रणाम करने पर मां बोली बैठो बेटी सुधीरा दीदी से मां ने कहा अच्छी तो हो बेटी स्कूल की अभी छुट्टी हुई ये लड़कियां तुम्हारे पास पढ़ती हैं सुधीरा दीदी हां मां ये हमारे पास पढ़ती हैं मां लड़कियां अच्छी हैं मुझे दिखाकर यह किसकी लड़की है अच्छी लड़की है सुधीरा दीदी यह एक ब्राह्मण की लड़की है पास ही घर है इन सब बातों के बाद मां ने कहा कुसुम पढ़ो ये लोग सुनेंगी उन्होंने पढ़ना शुरू किया शायद वह किताब कृष्णचरित थी कृष्ण का दही दूध निकालकर खाने का वर्णन सुनकर मां और दूसरे सभी लोग खूब हंसने लगी और कहने लगी कैसा नटखट बालक थोड़ी देर बाद ही हम लोगों की गाड़ी आ गई मां ने कहा तुम लोग क्या अभी ही जाओगी थोड़ी देर और बैठने से क्या अच्छा न होता सुधिरा दीदी का उत्तर सुनकर वे बोली अच्छा तो सवेरे सवेरे आना बेटी प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोगों ने मां को प्रणाम कर विदा ली मां ने कहा ठीक है बेटी फिर आना और एक दिन शाम को सुधीरा दीदी मुझे लेकर मां के घर गईं। मां चौकी पर एक चटाई बिछाकर लेटी थीं। मुझे देखकर बोली बैठो बेटी हम लोग प्रणाम करके बैठी मां तुम लोगों के स्कूल में छुट्टी हो गई कितना बजा है सुधीरा दीदी आज हम लोगों की सुबह सुबह छुट्टी हो गई अभी साढ़े तीन बजा है इसीलिए इन लोगों को लेती आई मां अच्छा किया बाद में एक लड़की की बात उठी मां ने कहा देखो ना बेटी कहती है ससुराल नहीं जाएगी मेरे पास आई है पति काला है इसीलिए पसंद नहीं है अरे काला है जानकर क्या उसे स्वीकार नहीं करेगी वह तेरा पति है यह सब कैसी लड़कियां हैं बेटी नहीं जानती फिर सुना है उसके पति का स्वभाव खराब है इसलिए भी नहीं जाना चाहती उससे क्या हुआ वह तो उसका अनादर नहीं करता वह पति तो है क्या मालूम बेटी यह सब कैसी लड़कियां हैं लोग सुनकर क्या सोचेंगे जो मन में आए करे यह कहकर वे कपड़ा धोने गईं। विदा लेते समय हम लोगों ने प्रणाम करके कहा जाती हूं मां मां ने कहा जाती हूं नहीं कहते कहो आती हूं समय मिलने पर फिर आना बेटी एक शनिवार को सुधीरा दीदी हम कई लोगों को लेकर दक्षिणेश्वर से लौटते समय मां के घर आई मां चौकी पर लेटी थी हम लोगों को देखकर योगेन मां ने कहा इतनी रात को तुम लोग कहां से आ रही हो मां ने पूछा कौन आया है योगेन मां ने कहा सुधीरा आई है सुनकर मां उठ बैठी हम उन्हें प्रणाम करके बैठी मां इतनी रात को कहां से आ रही हो सुधीरा दीदी आज इनको लेकर दक्षिणेश्वर गई थी आरती देखकर लौटते रात हो गई सोचा इतने करीब आकर क्या लौट जाए इसीलिए यहां चली आई मां अच्छा किया कहकर फिर लेट गई सुधीरा दीदी उनके पैर सहलाने लगी मैं समीप खड़ी होकर पंखा झलने लगी सुधीरा दीदी मां से दक्षिणेश्वर की बातें करने लगी मां तुम लोगों ने नौबत देखा है ना मैं इसी नौबत के नीचे के कमरे में रहती थी सीढ़ी के नीचे खाना बनाती सुधीरा दीदी हां मां देख आई हूं आज भी सामने की ओर टाट से घिरा हुआ है सीढ़ी के नीचे एक चूल्हा है और मछुआरिनों की टोकरियां आपके उस बरामदे में रखी हुई हैं मैं लड़कियों से आपकी बातें कह रही थी कि किस तरह आप उस कमरे में रहती थीं। अच्छा मां आप किस तरह उस कमरे में रहती थीं? कोई कष्ट नहीं होता था शौच आदि या नहाने के लिए ही कष्ट होता था समय पर शौच न जा पाने के कारण बाद में पेट की बीमारी हो गई और वे मच्छवारी ने ही मेरी संगी थी वे उसी बरामदे में अपनी टोकरियां रखकर गंगा में नहाने जाती मेरे साथ कितनी ही बातें करती और जाने के समय टोकरियां ले जाती रात में मछवारे लोग मछली पकड़ते और गाना गाते मैं सुना करती ठाकुर के पास कितने ही भक्त आते भजन कीर्तन होता मैं वह सब सुनती और सोचती मैं भी यदि इन भक्तों में से एक होती तो कितना अच्छा होता ठाकुर के पास रहती कितनी बातें सुनती ये योगेन गोलाब सब जानती हैं ये लोग मेरे पास आती और कभी कभी ठहरती भी थी मां योगेन मां की ओर देखकर बोली उस समय क्या ही आनंद था योगेन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 रात हो गई घर पर डांट तो नहीं पड़ेगी सुधीरा दीदी आज थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी इनके घर के लोग यहां के प्रति रुष्ट हैं यदि सुन ले कि वे लोग यहां आई हैं तो आप से बाहर हो जाएंगे मां वही तो बेटी बच्चियां कितना डांट खाएंगी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 मां के घर गई मां ने हम लोगों को देखकर कहा पूजा के कमरे में बैठो मैं भोग देकर आती हूं कुछ देर बाद जब मां लौटकर कर आई तो हम लोगों ने प्रणाम किया मां ने हम लोगों से कुशल मंगल पूछने के बाद कहा उस दिन घर पर डांट पड़ी थी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 प्रसाद में दोष नहीं तुम लोग खाओ बेटी तत्पश्चात मां थोड़ी देर सोई और हम लोगों को जमीन पर चटाई बिछाकर सोने को बोली शाम को मां ने ठाकुर को जगाकर हम लोगों को प्रसाद दिया और बरामदे में बैठकर सुधीरा दीदी से बातें करने लगी एक स्त्री ने कारपेट से बनी गोपाल की एक तस्वीर मां के हाथ में दिया और प्रणाम करके बैठ गई उसे देखकर मां ने कहा बहू तुमने इसे बनाया है बहू हाँ ने कहा हां मां मां ने कहा हां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 और बाद में बहू के घर का कुशल मंगल पूछने के बाद उसे प्रसाद दिलवाया गोलाब मां के आते ही मां ने उन्हें वह तस्वीर दिखाकर कहा देखो कितना सुंदर बना है उस बहू की ओर इशारा करते हुए बोली इसी बहू ने बनाया है गोलाप मां ने उसे देखकर कहा सब कुछ अच्छा बना है केवल बायां हाथ थोड़ा मोटा हो गया है हम लोग हंसने लगी मां भी हंसते हंसते बोली गोलाब ने आकर भूल निकाल लिया उसकी पसंद अलग है बेटी गोलाब ने बहुत कुछ देखा सुना है ना इसीलिए सब कुछ पसंद नहीं आता गोलाब का काम अत्यंत साफ सुथरा होता है फिर वह बहुत तरह के काम जानती है ठाकुर की जितनी सब चीजें हैं सब गुलाब की बनाई हैं फिर भक्तों की मच्छरदानी तकिया उसका गिलाफ सब गुलाब बनाती है शरीर में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं है संध्या के पूर्व बहू ने मां को प्रणाम कर विदा ली मां ने कहा फिर आना बेटी योगेन मां आकर मां को प्रणाम करके बैठी दूसरी बातों के बाद मां ने उन्हें भी वह चित्र दिखाकर कहा कैसा बनाया है देखो तो चेहरे का भाव कितना सुंदर है योगेन मां ने कहा अच्छा तो बनाया है किसने बनाया है बड़ा सुंदर हुआ है मां ने उस बहू का परिचय देकर कहा गुलाब कह रही थी बायां हाथ मोटा हुआ है योगेन मां ने कहा उसकी बात छोड़ दो संध्या होने पर मां ने ठाकुर को प्रणाम कर हरी बोल, हरिबोल बोल, गुरुदेव गुरु भरोसा यह सब कहकर गंगा की ओर मुड़कर प्रणाम किया मां कमरे में आसन बिछाकर बैठी और थोड़ा गंगाजल लेकर जब करने लगी आरती शुरू हुई योगेन मां ठाकुर की आरती के साथ मां की भी आरती करने लगी कमरे भर लोग बैठकर जप कर रहे हैं कितना सुंदर दृश्य अक्षय तृतीया के दिन मेरे साथ की दो लड़कियों की दीक्षा हुई मेरे भाग्य में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 उस दिन ही जाने का सब ठीक हो गया था लेकिन दिन उतना अच्छा नहीं कहकर बाद के लिए टालना पड़ा आरती के बाद मां थोड़ा लेटी सुधीरा दीदी उनका पैर दबाने लगी मां ने कहा थोड़ा जोर से दबाओ बेटी कल पूर्णिमा थी ना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 पैर दबाने से मां थोड़ा सो गईं हम लोगों की गाड़ी आते ही हम लोग ठाकुर को प्रणाम कर बाहर निकल ही रही थीं कि मां उठकर बोली तुम लोग जा रही हो फिर आना योगेन मां द्वारा मेरे मंत्र लेने की बात मां से कहने पर उन्होंने कहा कल सुबह आना अगले दिन सुबह मां के घर जाकर मैंने देखा मां ठाकुर की पूजा समाप्त कर गंगा स्नान जाने की तैयारी कर रही हैं। मुझे देखकर बोली आओ बेटी जल्दी आओ तुम्हें मंत्र देकर मैं नहाने जाऊंगी मंत्र देने के बाद वे बोली ये फूल मेरे पैरों में दो मैं सोच रही थी क्या कहकर देना होगा तब ने फूलों को मेरे हाथ में देकर कहा मेरा जो कुछ था सब तुम्हें दिया यह कहकर फूलों को मेरे पैरों में चढ़ाओ मेरे ऐसा करने पर उन्होंने ठाकुर को दिखाकर कहा ये ही तुम्हारे सर्वस्व हैं इन्हें पुकारना उससे ही तुम्हारा सब होगा मां के आदेश से मैंने उनके पैरों में तेल लगाया स्नान के बाद सुधीरा दीदी ने हम लोगों के जाने की बात कही मां ने कहा तुम लोग क्या अभी ही जाओगी बेटी प्रसाद लेकर शाम को जाना योगेन मां के ऊपर से आते ही मां ने उनसे कहा ये लोग घर जाना चाह रही हैं योगेन मां ने कहा अभी जाओगी मंत्र लिया है प्रसाद पाकर जाना मैं इनके खाने की बात रसोई से कह आई हूं मां ने कहा मैंने भी कहा है कि शाम को जाना योगेंद्र मां घर जाएंगी उन्होंने मां को प्रणाम किया मां ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा दिन अधिक चढ़ आया है यहां खाने से क्या नहीं होता अब घर जाकर खाना बनाकर खाने में कष्ट होगा योगेन मां बोली नहीं मां मां है और उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी है मैं केवल पकाऊंगी मां ने कहा अब और देर ना करो बेटी आओ कड़ी धूप निकल आई है बहुत दूर जाना होगा तत्पश्चात ललित बाबू की स्त्री ने आकर प्रणाम किया और बैठी हाल में ही उनकी लड़की का देहांत हुआ है इसीलिए बहुत दुखी है मां उन्हें तरह तरह से समझाने लगी बोली आहा बेटी तीनों ही चले गए एक तो बचा रहता फिर ललित भी कितना बीमार है ठाकुर की कृपा से ठीक हो जाए बेटी ललित बचा रहे तो भी सांत्वना मिले मां ने उसे प्रसाद देकर कहा खाओ बेटी कितनी दुबली हो गई हो शरीर में कुछ नहीं रहा विदा लेते समय सुधीरा दीदी ने मां से कहा अब पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे भेंट होगी मां ने कहा मैं जल्दी ही लौटूंगी तुम राधु की शादी में मत जाना सुधीरा दीदी चुप रहकर बोली आती हूं मां मां ने आशीर्वाद देकर कहा मेरे लौटने पर फिर आना मां के गांव से लौटने के बाद एक दिन मैंने और सुधीरा दीदी ने शाम को मां के घर जाकर उनके दर्शन किए सुधीरा दीदी ने कहा मां आपका रंग बहुत काला हो गया है और आप दुबली हो गई हैं मां ने कहा हमारा गांव खेतों का गांव है ना इसीलिए वहां रंग काला हो जाता है और फिर परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है सिस्टर निवेदिता ने आकर मां को प्रणाम किया और बैठ गईं। मां ने उनका कुशल मंगल पूछने के बाद एक ऊन का बना छोटा सा पंखा उन्हें देकर बोली मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है सिस्टर इसे पाकर आनंद से कभी सिर से लगाती तो कभी छाती से और बोली कितना सुंदर है कितना बढ़िया फिर हम लोगों को दिखाकर बोली मां ने कितना सुंदर बनाया है देखो तो मां ने कहा एक साधारण सी वस्तु पाकर उसका आनंद देख रही हो आहा क्या सरल विश्वास है मानो साक्षात देवी हो नरेन अर्थात स्वामी जी के प्रति कितनी भक्ति है उसने इसी देश में जन्म लिया इसीलिए यह सब कुछ त्याग कर यहां आकर मन प्राण से उसका काम कर रही है कैसी गुरु भक्ति है और इस देश के प्रति उसका कैसा प्रेम है सिस्टर दार्जिलिंग जाएंगी यही बात मां से बता रही हैं। राधु के आने पर मां ने उससे कहा राधु, दीदियों को प्रणाम करो सुधीरा दीदी ने कहा नहीं नहीं रहने दो वह क्यों हम लोगों को प्रणाम करेगी मां ने कहा तुम लोग दीदी हो तुम लोगों को प्रणाम क्यों नहीं करेगी एक ब्रह्मचारी ने आकर मां से कहा कि भक्त लोग प्रणाम करना चाहते हैं उन्हें आने को बोलो कहकर मां एक चादर से शरीर ढककर बैठ गईं। यथा समय में हम लोग मां का आशीर्वाद लेकर घर लौटी